अमृतवाणी चौथा कर्मयोग कर्मयोग क्या है 814 सौ चौदह कर्मयोग यानी कर्म के द्वारा ईश्वर के साथ ही योग अनासक्त होकर किया जाने पर प्राणायाम ध्यान धारणा धारणादि अष्टांग योग या राजयोग भी कर्मयोग ही है संसारी लोग अगर अनासक्त होकर ईश्वर पर भक्ति रखकर उन्हें फल समर्पण करते हुए संसार के कर्म करे तो वह भी कर्मयोग है फिर ईश्वर को फल समर्पण करते हुए पूजा जप आदि करना भी कर्मयोग ही है ईश्वर लाभ ही कर्मयोग का उद्देश्य है 815 सौ व्यक्ति का कर्म स्वभावतः ही छूट जाता है प्रयत्न करने पर भी वह कर्म नहीं कर पाता जैसे गृहस्थी में बहू के गर्भवती हो जाने पर सास धीरे धीरे उसके काम काज घटाती जाती है और जब उसके बच्चा पैदा हो जाता है तब तो उसे केवल बच्चे की देखभाल के सिवा और कोई काम नहीं रह जाता जो सत्वगुणी नहीं है उन्हें संसार के सभी कर्तव्यों का पालन करना चाहिए उन्हें ईश्वर के चरणों में अपना सब कुछ समर्पण कर संसार में धनी व्यक्ति के घर की दासी की तरह रहना चाहिए यही कर्मयोग है जितना संभव हो ईश्वर का ध्यान तथा नाम जप करते हुए उन पर निर्भर रहकर अनासक्त भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए यही कर्मयोग का रहस्य है छः भगवान को तुम एक गुना जो कुछ अर्पित करोगे उसका हजार गुना पाओगे इसीलिए सब कार्य करने के बाद जलांजलि दी जाती है श्री कृष्ण को फल समर्पण किया जाता है 817 सौ सत्रह जब सब पाप श्री कृष्ण को अर्पण करने जा रहे थे तब भीम ने उन्हें सावधान करते हुए कहा ऐसा काम मत करो कृष्ण को जो कुछ अर्पण करोगे उसका हजार गुना तुम्हें प्राप्त होगा